योग दर्शन के समाधिपाद के 40 सूत्रों पर हमने विचार किया है पिछले प्रसंग में मन को एकाग्र करने के अलग अलग उपायों को प्रस्तुत किया गया महर्षि पतंजलि ने तेंतीसवें सूत्र से लेकर के तैंतीसवें सूत्र से लेकर के उनचालीस सूत्र तक अलग अलग उपायों को प्रस्तुत किया है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित प्रसादनम इस सूत्र से लेकर के यथाभिमत ध्यानादवा यथा अभिमत ध्यानादवा इस उनचालीसवें सूत्र तक अलग अलग उपाय बताएं जिन उपायों को अपना करके प्रारंभिक योग अभ्यासी अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं मनोनियंत्रण के बिना योग संभव नहीं है जो व्यक्ति योग करना चाहता है योगाभ्यास के माध्यम से आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहता है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त करना होगा मन पर एकाधिकार प्राप्त करना होगा मन को अपने काबू में रखना होगा जब मन काबू में रहता है नियंत्रण में रहता है उस स्थिति में व्यवहार काल में मन को जिन सांसारिक वस्तुओं में लगाते हैं जिन सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए मेहनत पुरुषार्थ करते हैं वह पुरुषार्थ भी सार्थक हो जाएगा क्योंकि जब मन पर नियंत्रण रहता है तो लौकिक प्रयोजन भी सरलता से सिद्ध हो जाएंगे और जब उपासना का काल आता है उपासना के समय में जब सांसारिक व्यवहारों को रोक करके अंतर्मुखी बनकर के आसनस्थ होकर जब परमपिता परमात्मा का ध्यान किया जाता है उसका जप किया जाता है तो मन उस ईश्वर में एकाग्र हो जाएगा अन्यत्र किया हुआ अभ्यास मुख्य लक्ष्य में सार्थक हो जाता है इसलिए मन को एकाग्र करने के लिए साधक को अलग अलग उपायों को अपनाना है जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में जीवन के इस पड़ाव में अलग अलग स्थितियों में मनुष्य का जो ज्ञान का स्तर है वो अलग अलग होता है उन अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग घटनाओं के सामने आ जाने पर अल, अगल अलग अलग मुसीबतों के उपस्थित हो जाने पर व्यक्ति विचलित नहीं होगा उनका सामना करेगा उनका समाधान करेगा और यथोचित समाधान करके अपने आप को समस्थिति में बनाए रखने का पूर्ण यत्न करेगा और सफलता को भी प्राप्त कर लेगा अपने जीवन को सुखमय बनाएगा योग एक ऐसा माध्यम है आत्मा को सुख पहुंचाने वाला है आत्मा को सुखी करने वाला है आत्मा के दुखों को दूर करने वाला है योग के माध्यम से मन नियंत्रण में रहता है मन अपने अधिकार में रहता है तो इस बात को समझते हुए महर्षि पतंजलि ने अलग अलग उपायों को प्रस्तुत किया है और महर्षि वेदव्यास ने उन उपायों को अपने शब्दों में विस्तार करके समझाने का प्रयत्न किया है जब योग साधक इन उपायों को अपना करके निरंतर इनका अभ्यास करता है तो उसका मन उसके नियंत्रण में आ जाता है उसके अधिकार में आ जाता है जब योग साधक का मन नियंत्रण में आ जाता है तो उस स्थिति में चालीसवें सूत्र में स्पष्ट किया है परमाणु परम महत्वांतो से अवशिकार योग साधक अपने मन को जहां चाहे वहां पर एकाग्र कर सकता है उसके लिए उदाहरण से समझाया है परमाणु परम अणु में सूक्ष्म अणों में जिससे और सूक्ष्म नहीं हो सकता है सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु में भी मन को एकाग्र करने में सफल होता है परम महत्वांतोष्य और कहा है परम महत् बड़े से बड़े पदार्थ में भी मन को एकाग्र करने में सक्षम होता है योग साधक में एक ऐसा नियंत्रण आ जाता है क्योंकि उसने अलग अलग उपायों को अपना करके अभ्यास निरंतर किया श्रद्धा पूर्वक अभ्यास किया तपस्या पूर्वक अभ्यास किया संयम ब्रह्मचर्य पूर्वक अभ्यास किया विद्या पूर्वक किया उस अभ्यास का परिणाम यह है कि उसका मन उसके नियंत्रण में है और जिसमें चाहे उसमें मन को एकाग्र करता है इसलिए कहा सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ में और बड़े से बड़े पदार्थ में भी मन को एकाग्र कर सकता है अब इसका परिणाम क्या है इसका परिणाम स्वरूप उसका मन नियंत्रण में है उस नियंत्रित मन को अब क्या करे समाधि लगाए समाधि लगाने के लिए मनोनियंत्रण की आवश्यकता है समाधि लगाने के लिए इन समस्त उपायों को अपनाया गया है समाधि लगाने के लिए मन को अपने काबू में किया है मन अब नियंत्रण में है साधक के अधिकार में मन है अब मन इधर उधर दौड़ नहीं लगा सकता अब यह स्थिति नहीं आएगी कि मन नहीं मानता मन चला जाता है मन को रोक रहा हूं रुकता नहीं है यह जो बातें हैं ये उस साधक के जीवन में नहीं रहेंगी साधक अब ऐसा नहीं कहता नहीं करता क्योंकि उसका मन उसके नियंत्रण में है ऐसी स्थिति में महर्षि वेदव्यास कहते हैं अथ लब्ध स्थितिकेतस किम स्वरूपा किम विषया वापत्तिरि तदुच्यते महर्षि वेदव्यास कहते हैं इकतालीसवें सूत्र की भूमिका के रूप में प्रस्तुत करते हैं अथ लब्धस्थिति क्य चेतस कि विषया वापत्ति तदुच्यते वो तो कहते हैं लब्धस्थिति कस चेतस चेतस करते हैं मन ऐसा मन जो मन नियंत्रण में है अलग अलग उपायों को अपना करके जिसने मन पर अधिकार प्राप्त किया है मन को अपने वश में किया है ऐसे वश में हुए मन का नियंत्रण नियंत्रण में आए हुए उस मन की जो समापत्ति ही यहां पर समापत्ति शब्द का उच्चारण किया जा रहा है समापत्ति ही। समापत्ति कहते हैं समाधि को समाहित चित्त यानी एकाग्र चित्त की जो समाधि है उसको समापत्ति शब्द से स्पष्ट किया जा रहा है कहते हैं लब्ध स्थिति कस्य चेत सामाधि यानी समापत्ति किम स्वरूपा किस स्वरूप वाली समापत्ति है उसका क्या स्वरूप है किम विषया किस विषय वाली है उस समाधि में क्या विषय है और उस समापत्ति का स्वरूप क्या है तदुच्यते इसके बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं क्या कहते हैं क्षीण वृत्ते है अभिजातस्य इव। मणे ग्रहित्री ग्रहण ग्रा्यु तस्थ तदंजनता सपत्ति ये एकतालीस्व सूत्र है महर्षि पतंजलि कहते हैं क्षीण क्षीनवृत्ते है अभिजात मणे ग्रहित्री ग्रहण ग्रा्यु तस्थ तदंजनता समापत्ति समाधि की स्थिति को बताया जा रहा है यहां पर किस प्रकार समाधि होती है किस स्वरूप वाली होती है समाधि भूमिका में महर्षि वेदव्यास ने कहा किम स्वरूपा किस स्वरूप वाली समापत्ति है वो तो महर्षि पतंजलि कहते हैं वो जो समापत्ति है समाधि है वो इस स्वरूप वाली होती है क्षीण वृत्ते अभिजात इव मणे ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्य शु तस्थ तदंजनता समापत्ति विषय भी बता दिया है और स्वरूप भी बताया है किस स्वरूप वाली समापत्ति है तो उसका उत्तर दिया है और किस विषय वाली समापत्ति है उसका भी उत्तर दिया है महर्षि पतंजलि कहते हैं क्षीण वृत्ते है सूत्र में अब इस क्षीण वृत्ते को स्पष्ट करते हुए वे महर्षि वेदव्यास लिखते हैं क्षीण वृत्ते क्षीण वृत्ति का अर्थ क्या है क्या अभिप्राय है तो महर्षि पतंजलि के इस क्षीण वृत्ति का अर्थ करते हुए वेदव्यास कहते हैं प्रत्यस्तमिता प्रत्ययस्य प्रत्ययस्यर्थ वो कहते हैं प्रत्यस्तमित प्रत्ययस्य क्षीण का अर्थ वेदव्यास कहते हैं प्रत्यस्तमिता। और वृत्ति का अर्थ करते हैं प्रत्ययस्य। देखिए हमने वृत्तियों के बारे में पढ़ लिया है योगश्चित्त वृत्ति निरोध समाधि पाद के दूसरे सूत्र में वृत्ति को समझने का प्रयत्न किया वृत्तयः पंचतय्य क्लिष्टा क्लिष्टा इस सूत्र में हमने वृत्तियों को जाना है वृत्तियां दो प्रकार की होती हैं क्लिष्ट और अक्लिष्ट सुखदाई और दुखदाई और कहा है पंचतय्य पांच प्रकार की वृत्तियां होती है और यह भी समझ करके आए हैं हम पढ़ करके आए हैं कि ये जो पांच प्रकार की वृत्तियां हैं प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति ये पांच प्रकार की वृत्तियां होती हैं और इन सभी वृत्तियों को समझने का प्रयास किया है प्रमाण वृत्ति क्या है विपर्य वृत्ति क्या है विकल्प वृत्ति क्या है निद्रा वृत्ति क्या है और स्मृति वृत्ति क्या है और यहां पर इकतालीसवें सूत्र में महर्षि पतंजलि स्पष्ट कर रहे हैं क्षीण वृत्ते है यहां कहा जा रहा है वृत्ते है क्षीण वृत्ति वाली जो स्थिति है जहां पर वृत्ति क्षीण हो गई है रुक गई है कमजोर हो गई है रुकी हुई है दबी हुई वृत्ति है इसी बात को महर्षि वेदव्यास कहते हैं प्रत्यस्तमित प्रत्यय वृत्ति को खोल करके वेदव्यास कहते हैं प्रत्ययस्य प्रत्यय कहते हैं ज्ञान को क्योंकि वृत्ति ज्ञानात्मक होती है यह जो प्रमाण वृत्ति है विपर्य वृत्ति है विकल्प वृत्ति है निद्रा वृत्ति है स्मृति वृत्ति है ये पांचों वृत्तियां ज्ञानात्मक वृत्ति हैं। ज्ञानात्मक वृत्तियां हैं प्रमाण वृत्ति में प्रमाण का बोध होता है विपर्य वृत्ति में मिथ्या ज्ञान होता है विकल्प वृत्ति में वस्तु नहीं होती है लेकिन वस्तु के बिना ही ज्ञान होता है शब्द होता है वस्तु नहीं होती है ऐसा ज्ञान विकल्प वृत्ति है निद्रा में भी सुख दुख मोह का बोध होता है और स्मृति में भी बोध होता है तो इन पांचों वृत्तियों में बोध ही होता है ज्ञान ही होता है इसलिए इनको कहा है प्रत्यय ज्ञानात्मक है ये इसलिए प्रत्यस्तमिता प्रत्ययस्य ऐसा ज्ञानात्मक व्यापार है ऐसा ज्ञानात्मक ऐसी वृत्ति है जो प्रत्यस्तमिता दब गई है रुक गई है इसलिए कहा क्षीण वृत्ते है ऐसी वृत्तियां हैं जो क्षीण हो गई है दब गई है रुक गई है समाप्त तो हो गई है किस स्थिति में समापत्ति की स्थिति में समाधि की स्थिति में जब समाधि लगती है तो ये वृत्तियां रुक जाती हैं समाप्त तो हो जाती हैं तो क्षीण वृत्ते का अर्थ हुआ है कि जो वृत्तियां पांच प्रकार की वृत्तियां हैं वो रुक जाती है मन की पांच प्रकार की वृत्तियां रुक गई है ऐसे जो मन है उस मन की समापत्ति जो होती है वो समापत्ति ग्रहित्री के रूप में ग्रहण के रूप में ग्राहीय के रूप में होती है इसको और समझने की आवश्यकता है आगे इस सूत्र को लेकर के और विचार करेंगे क्षीण वृत्ते अभिजात इव मणे ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्यु तस्थ तदंजनता सपत्ति